मुस्कुराते नमस्कार दोस्तों जैसे कि आपको कहा गया है कि वैश्विक शिखर सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया है और अलग अलग फील्ड के हमारे साथ मेहमान उपस्थित थे तो आज हमारे स्टूडियो में फिर से एक मेहमान आए राहुल दीक्षित सर नमस्कार सर नमस्कार जी नमस्कार सर हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें मेरा नाम जो है राहुल दीक्षित है जी जी और मैं जो है रामपुर यूपी से आया हूँ रामपुर यूपी में रहता हूँ जी हमारा एक जो है होम स्टे का काम है जैसे गेस्ट हाउस वगैरह का काम होता है ऐसे होम स्टे का काम होता है जी जी तो इसमें गेस्टों को रुकाना और उनके लिए जो है अरेजमेंट करना उनके रुकने की व्यवस्था डिफरेंट कंट्रीज से से गेस्ट आते से गेस्ट आते आते हैं हैं ऑल ओवर इंडिया जी जी जी तो हम उनको रुकाते हैं सर्विस प्रोवाइड कराते हैं जी जी जी ये सब हमारा रहता है जी जी जी हम्म तो कितने साल से आपका ये बिजनेस है ये हमारे बिजनेस अच्छा अच्छा हॉस्पिटलिटी में रहता ही है हमारा बिजनेस जी जी जी जी तो क्या क्या प्रोवाइड करते, है करते हैं आप इसमें हम एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं हमारा जो है बेस्ट डेस्टिनेशन ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस जो है नैनीताल है जी नैनीताल जो लोग घूमने के लिए जाते हैं तो दहली टू डेली टू नैनीताल का जो रास्ता है तो उसमें हमारा रास्ते में पड़ता है जी तो बहुत से गेस्ट जो हैं फॉरनर्स और इंडिया गेस्ट गेस्ट जो हैं जी, जी जी जी इस ओवरनाइट स्टे करते हैं लॉन्ग जर्नी पे आते हैं और रामपुर अपने आप में ही एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है उसमें जो है एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जी जी।, जी जी जी एशिया की तो वहाँ उसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं लगभग ढाई ढाई सौ साल पुरानी लाइब्रेरी है वो जी जी सर हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपकी पास्ट किलाब कैसे रही हाँ जी हम जानना चाहेंगे कि आपकी पास्ट की लाइफ कैसे रही पास्ट की लाइफ काफी अच्छी थी पहले इससे पहले मैं जो है फार्मा सेक्टर में था जी फार्मा सेक्टर में जॉब करता था दस साल चंडीगढ़ में मैंने जॉब किया है जी उसके बाद बस दिमाग में आया कि थोड़ा सा बिजनेस तरफ चलना चाहिए। तो फिर मैंने मतलब अपना का काम किसी से मोटिवेशन मिला तो वो मिस्टेक का काम शुरू किया अब सक्सेसफुली ये चला रहे हैं प्रॉपर्टी का का भी भी थोड़ा बहुत चलता है है काम जी जी जी, सेल, जी।, रेंट का भी अपना है। जी जी जी जी जी रेंट अपना तो फार्मेसी के साथ साथ आपने फिर अपनी फील्ड चेंज की और प्रॉपर्टी के फील्ड में भी आप आ गए तो अध्यात्म से जुड़ना आपका कैसे हुआ अध्यात्म से जुड़ना हुआ की एक हमारी सिस्टर है बड़ी सिस्टर है जी। तो उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया यहाँ पे आने के लिए वहाँ सेंटर पे भी मैं जाता हूँ पीछे एक दो उन्होंने काफी बड़े प्रोग्राम किए थे उसमें भी मैं गया था जी जी, जी। तो उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिला फिर मैंने जाना शुरू किया मुझे बड़ा अच्छा लगता है काफी सुकून मिलता है मेडिटेशन करते हैं वहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं उससे काफी अच्छा लगता है मोटिवेशन मिलता है काफी फील होता है तो आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में बहुत समय से जा भी रहे हैं तो आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था की कौन सी ऐसी चीज़ अच्छी लगी जो आपको प्रभावित किया ब्रह्मा कुमारी संस्था में सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है कि मतलब इनमें यूनिटी जो है जी काफ़ी अच्छी यूनिटी है और यहाँ पे जाते हैं तो इनके जो लेक्चर्स हैं मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं तो तो उससे काफी काफी मोटिवेशन मिलता है है है स्पीचेस अच्छा अच्छा लगता लगता इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाने जाने से जी जी जी अभी अभी आप अभी आप वैश्विक शिखर सम्मेलन में भी आ चुके हैं तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अच्छा कं, लोगों से मिलने का अच्छा मौका मिल रहा है और साफ सफाई व्यवस्था सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है तो जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैसेज मैं यही देना चाहूंगा सब लोगों को कि एक बार ब्रह्मा कुमारी संस्था में जरूर विजिट करें सबसे पहले तो अपने शहर में जो आपके आसपास में सेंटर्स से हैं वहाँ जाएँ वहाँ देखें इससे जुड़ें आपकी आपको काफ़ी अच्छा फील होगा मेडिटेशन करें इससे लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी आती है नेगेटिविटी दूर होती है जी, जी, जी। और एक बार ज़रूर यहाँ पे जो माउंट आबू में हेड क्वार्टर है ब्रह्मा कुमारी इसका एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करें आपकी लाइफ मतलब पूरी चेंज हो जाएगी जी जी जी <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया कि आप अलग अलग फील्ड में होते हुए भी अपना समय निकाल के ब्रह्मा कुमारीज के वैश्विक शिखर सम्मेलन में आए और यहाँ आकर आपने बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए दोस्तों आपको भी कभी समय मिलता है तो ब्रह्मा कुमारी के नज़दीक के सेंटर पर आप जा सकते और आप भी वहाँ का अनुभव कर सकते बहुत बहुत धन्यवाद शांति